श्री, श्री राम वराह नगर मठ वराहनगरमठ प्रथम परच्छेद नरेन्द्रखालादीना मठीय भ्रातण शिवरात्रिव्रत वराहमठयुक्तलायरात्रिनक उपवासम आचरन्तो वर्त दिवस दिवसदयान श्री प्रभो जन्मतिथी पूजा भाष्य वराहनगरम कवल पंचमासे पूर्व स्थापित प्रभो श्रीरामकृष्णस नृत्यम गमनातीता नरेन्द्रखालादीना भक्ता तीव्र वैराग्यम एक दिने राखाल पितागृह पर अन रोधुँ सगताल अवादी कथ क्लेशी आगम्य अहम सम्यस्म भवन्तो माम विस्मती अहम भवतो विस्मरामी सामाएव तीव्र वैराग्यम सर्वदा साधन भजनम आस्था स्थीयत एक कथम भगवत्सत्कार नरेन्द्राद भक्ता क्वचि जप ध्यान कुरानी क्वचि शास्त्रपाठं कुर नरेन्द्रो वदति गीतायां भगवता ये कर्म सम्पादनाय उपदश्य तत् सकल पूजा जप ध्याने कर्म नान्यतक अद प्रातः नरेन्द्र कलिकाता आगता गृह व्यवहार विषय अवेक्षण करनीय अस्त साक्षम मास्टर महोदयो नव वादन नववादनवेला मठम दस्यु सगता दस्यूना प्रकोष्ठे प्रवेशानर तृष्टवा श्रीयुक्त शिवगानम आरब्ध आरब्धवात्याथय्या शिव तर गान सह राखाला योगदान किंच गान गाय दौ नृत्य एकद्दान नरेन्द्रेण सद्य प्रणीत ताथय्या ताथय्याृत्यतिशिव्यते कपोल डिम डि डिमी रणतिमु दोलते कपाल माला। गर्जति गंगा जटा मध्ये उगीरदन त्रिशूलन राजते धक धक धक् धक मौलिबंधो ज्वल शो भाले मठस्य से सर्वे उपवासम आचरत वर्तं प्रकोष्ठे इनमें राखाल निरंजन शरछसी कालीद बाबूरामता हरीश सिंधीस्थगोपाल श प्रसन्न मटर्मोदया सी योगेन्द्रलाटू श्रीवृंदवन स्थ इनमें मठ न दृष्टौ अद सोमवास शिवरात्रि फेब्रुवरी मासस्य से एक दिवस सप्ताशीतरअाद शतम ख्रीष्टवर्षे आगामी शनिवासरे शरद कालीद निरंजन शारदाप्रसन्ना श्रीश्रीजगन्नाथ दर्शनाथ पुरी धाम प्रति यात्रा क्यीयुक्त शशिरात्रिंदिव श्री प्रभो स आश्रि वर्तन पूजायां सयाँ शरद तानपुरा यदा गान गाया शिवशंकर बम बम शंभो कैलासपते महाराजराज उत्पतवाद्या खेयालता कंठे व्यालमोचन विशाल पूर्ण तो लोहित भाले चंद्र शोभते सुंदरो विराजते नरेन्द्र कलकाता अदय सभी स्ना न काली प्रसादो कालिप्रसदो नरेन्द्र जिज्ञासीवाहार्स का नरेन्द्र विरक्त सन युष्माक सकलवायोजन या नरेन्द्र ताम्रकूट सवन कौर महोदयाद आलपति काम कांचन त्याग ऋते न सैत कामरक योजना स्त्री वश्या शिवकृष्णो विषय पृथक शक्ति शिवोदासीसारजीवन यातवा सत्यम परम कीदृक्त झटि वृंदावन कथम त्याज राखालान द्वारा कथम तज नरेन्द्रो गंगा स्ना मठम प्रत्याग हिम वसन तथा प्रोक्ष वस्त्र सारदा प्रसन्न एताव कालम आशरीर मृत्तिप्त आगत नरेन्द्र साष्टांग प्रणतवा सोपी शिवरात्रि निपवासम आचरीतवा गास्ना या नरेन्द्रो दिवृहम ग श्री प्रभुम प्रणतवा तथा उपविष्ट सन किय ध्यात विषय आलापो बवनाथ परिणय कर्म कर्तव्यतया क्रियमागणम अस्ति नरेन्द्रो वदती तेतु संसारी कीटा अपराह सं शिवरात्रिपूजायाग प्रचल बिल्वकाष्ठ तथा बिल्वपत्र पूजाते होम सैध्याता देवृहे गंधरसधूम दत्वा शशि अन्यान प्रकोष्ठ अपी गंधरस धूमम अभी गंधरसधूम देव देवी पट समी प्रणम्य अतिभा कौती श्री श्री गुरुदेवाय नम श्री श्रीकालि नम श्री श्री जगन्नाथसुभद्र बलरांबेभ्यो नम श्री श्री षड्भुजा नम श्री श्री राधावल्लभाय नम श्री श्री निनद नम श्रीमद्वताय नम श्री श्रीभक्भ्यो नम श्री गोपालाय नम श्री श्रीयशोदा नम श्रीराम नम श्रीलक्ष्मी श्री विश्वाम मठ सेलमूले शिवपूजा आयोजन रात्रि नववादन माता इद् प्रथमूज भाष्य साधकदन सीतीय पूजा चुर्षु प्रहरेश चतस पूजा नरेन्द्रराखाल शरत काली प्रसाद सिंथीस्थ गोपालादयो मठस्य भ्रातर सर्वे एव बिल्लबुले उपस्थिता भूपति तथा मटर्मोदय अभी स्थ मठस्य से कश्चन पूजाम पूजा काली कालीदो गीता कौती सैन्यदर्शन सांख्योगकर्मयोगाई विषया पाठ सरेंद्रेन सह आलापा तथा विचार प्रचल कालिप्रसाद अहम सर्व सृष्टिस्थित प्रलयान कौमी नरेन्द्र अहम किं सृष्टि कौमी अपनी ना चिंता अभी स कार्यति मटर्मोदय स्वागत श्री प्रभु वदी यद ध्यामी बोध तवद आद्याशक् पिस शक्ति, शक्ति अवश्यम स्वीकारिया काली प्रसाद निस्तब्ध सन् कियत्ण चिंत उक्त उद उत्तर असी तत्स मिथ्या चिंतालेश अंजाता तत् सकल स्मर से चेद हाद्रेको नरेन्द्र सोहमुच्य चेद या अहंता बुध्यते एक अहंता न मन शरीर तेतल वर्जते चेद यदिशिष्य गीता पाठांते काली शाति वाद कौती नरेन्द्रादिभक्ता दंडा सतो नृत्यगीत बिल्वूल चक्रम्य अरा समस्वण शिवगुर शिवगु मंत्र उच्चारयी निशीथरात्रि चतुर्दसी कृष्णपक्ष से चतुर्दशी तिथि परीता अंधकार जीवाब्धा काषावासो वसाना कौमरवैराग्यता भक्ता कंठन उच्चारिता शिवगु शिवगुट महामंत्र मेघगंभीरमेण अनम आकाशम प्राप्य अखंडे सच्चिदनंदे लीनों स्म पूजा सप्ति गरुणोदय सगत प्राय नरेन्द्रादिभक्ता ब्राह्म गनाव प्रभातकाल फेब्रुवरी मसल दवाश दिवस संप्रा स्ना मठे देवृह संप्य प्रभु प्रणाम दस्यूना प्रकोष्ठे अशा अतिवेशन प्रकोष्ठे क्रमण एक बेती नरेन्द्र सुंदर नूत काषाए वस्त्र पिहित वसनस्य से सौंदर्य साक मुख्य तथा शरीर तपस्या संभूतं। सूत अपूर्वस्वर्गीय पवित्रं ज्योति मिश्रितं। वदन मंडलम तेज पिपूर्ण पुनः प्रेमुरजित अखंड सच्चिदाननंद सागर सेिंदु ज्ञान भक्ति प्रशिक्षणा देदेहधारण इव लीलायाम सहायताय य आलोकयती सूनः चक्षु परावर्त नौ नरेन्द्र से व्यसा चुशति वर्षा तस्वे वीचन संसारगच पारणा श्रीयुक्त बलराम स्वगृहा फलमिष्ठादी पूर्वेद्यु एव शिवरात्रिदिवसे प्रषित खालाइसेंद्रकोष्ठ दंडा किंचि उपहार करोती। भुक्त्वा एव किंचितुक्ता वदन अस्ति। धन्यो बलराम धन्यो बलराम समेशा हाष्यम इदान नरेन्द्रो बालक इव परहा रसगोलक पूर्णतः स्पंदहीन चक्षुनशन्यम नरेन्द्र अवस्था दृष्टि कचन भक्त व्याजन तम धृतवा यदि निपतेत किया नरेन्द्र रसगोलक मुखे अस्त चक्षु उन्मील्य वह अहम स्वस्थ अस् सम हाष्यम महोदयाद मटर्महोदयाद्य सिद्धि तथा प्रसाद मिष्टा विर्ण महोदय आनंदहट्ट पश्य भक्ता जयध्वनि कुर जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज